डुपनिषद द्वितीय भाग स्वप्न स्थानोत प्रज्ञ सप्तांग एक मुख प्रत भुक्त पाद स्वप्न स्थान स्वप्न की भाति सूक्ष्म जगत ही जिसका स्थान है जिसका ज्ञान संकल्प मय सूक्ष्म जगत में व्याप्त है पूर्वोक्त सात अंगों वाला और उन्नीस मुखों वाला सूक्ष्म जगत का भोक्ता तेजस प्रकाश का स्वामी सूत्रात्मा हिरण्य उस परब्रह्म परमात्मा का दूसरा पाद है व्याख्या इस मंत्र में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दूसरे पाद का वर्णन है भाव यह है कि जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर का अभिमानी जीवात्मा पहले बतलाए हुए सूक्ष्म सात अंगों वाला और उन्नीस मुखों वाला होकर सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता है और उसी में उसका ज्ञान फैला रहता है उसी प्रकार जो स्थूल अवस्था से भिन्न सूक्ष्म रूप में परिणत हुए सात लोक रूप सात अंग तथा इंद्रिय प्राण और अंतःकरण रूप उन्नीस मुखों से युक्त सूक्ष्म जगत रूप शरीर में स्थित उसका आत्मा हिरण्य है वह समस्त जड़ चेतनात्मक सूक्ष्म जगत के समस्त तत्वों का नियंता, ज्ञाता और सबको अपने में प्रविष्ट किए हुए है इसलिए उसका भोक्ता और जानने वाला कहा जाता है वह तेजस अर्थात सूक्ष्म प्रकाश में हिरण्य उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दूसरा पाल है समस्त ज्योतियों की ज्योति सबको प्रकाशित करने वाले परम प्रकाशमय हिरण्य गर्भरूप परमेश्वर का ही वर्णन यहाँ तेजस नाम से हुआ है ब्रह्म सूत्र के ज्योतिष चरणाभिधानात एक, एक चौबीस इस सूत्र में यह बात स्पष्ट की गई है कि पुरुष के प्रकरण में आया हुआ ज्योति व तेज शब्द ब्रह्म का वाचक ही समझना चाहिए जहाँ ब्रह्म के पादों का वर्णन हो वहाँ तो दूसरा अर्थ जीव या प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है उपनिषदों में बहुत जगह परमेश्वर का वर्णन ज्योति ही अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दिप्य से उपनिषद तीन तेरह और सात तेजस यह न सूर्यस्तपति तेजसे तैतृ्राह्म के नाम से हुआ है इसलिए यहाँ केवल स्वप्न पद के बल पर स्वप्नावस्था के अभिमानी जीवात्मा को ब्रह्म का दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं मालूम होता इसमें तीसरे मंत्र की व्याख्या में बताए हुए कारण तो है ही उनके सिवा यह एक कारण और भी है कि स्वप्नावस्था में जीवात्मा का ज्ञान जागृत अवस्था की अपेक्षा कम हो जाता है किंतु यहाँ जिसका वर्णन तेजस के नाम से किया गया है उस दूसरे पादरूप हिरण्य गर्भ का ज्ञान जागृत की अपेक्षा अधिक विकसित होता है इसलिए इसको तेजस अर्थात ज्ञान स्वरूप बतलाया है और 10वें मंत्र में ओंकार की दूसरी मात्रा ओम के साथ उसकी ऊ के साथ उसकी एकता करते हुए जिसको उत्कृष्ट श्रेष्ठ बताया है और इसके जानने का फल ज्ञान परंपरा की वृद्धि और जानने वाले की संतान का ज्ञानी होना कहा है सपनाभिमानी जीवात्मा के ज्ञान का ऐसा फल नहीं हो सकता इसलिए भी तेजस का वाचार्थ सूक्ष्म जगत के स्वामी हिरण्यगर्भ को हिण्यगर्भकोही मनायुक्ति संगत प्रतीत होता है यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्न पश्यति तुप्त तम सतस्थानेकीभूत प्रज्ञन एवानंदमशन भुक् तो मुख प्रागस्तुति पाद जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी भी भोग की कामना नहीं करता कोई भी स्वप्न नहीं देखता वह सुसुप्ति अवस्था है ऐसी सुसुप्ति की भांति जो जगत की प्रलय अवस्था अर्थात कारण अवस्था है वही जिसका शरीर है जो एक रूप हो रहा है जो एकमात्र घनीभूत विज्ञान स्वरूप है जो एकमात्र आनंद में अर्थात आनंद स्वरूप ही है प्रकाश ही जिसका मुख है, जो एकमात्र आनंद का ही भोगता है वह प्राग्य ब्रह्म का तीसरा प्राद है व्याख्या इस मंत्र में जागृत की कारण और लय अवस्था रूप सुसुप्ति के साथ प्रलय काल में कारण रूप से स्थित जगत की समानता दिखाने के लिए पहले सुप्रसिद्ध सुषुप्ति अवस्था के लक्षण बतलाकर उनके बाद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के तीसरे पाद का वर्णन किया गया है भाव यह है कि जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी प्रकार के किसी भी भोग की न तो कामना करता है और न अनुभव ही करता है तथा किसी प्रकार का स्वप्न भी नहीं देखता ऐसी अवस्था को सुषुप्त कहते हैं इस सुसुप्ती अवस्था के सदिश जो प्रलय काल में जगत की कारण अवस्था है जिसमें नाना रूपों का प्रागट्य नहीं हुआ है ऐसी अव्याकृत प्रकृति ही जिसका शरीर है तथा जो एक अद्वितीय रूप में स्थित है उपनिषदों में जिसका वर्णन कहीं सत के नाम से सदैव सौम्य तदम तर्म, तदमग्न आशीत छादोग्य उपनिषद और कहीं आत्मा के नाम से आत्मा व इदमेक एवाग्र आसीत आया है जिसका एकमात्र प्रकाश ही मुख है और आनंद ही भोजन है वह विज्ञान घन उनपूर्ण ब्रह्म का तीसरा पाद है यहाँ प्राग्ञ नाम से भी सृष्टि के कारण सर्वज्ञ परमेश्वर का ही वर्णन है ब्रह्म सूत्र प्रथम अध्याय के चौथे पाद के अंतर्गत पांचवे सूत्र में प्राग्य सब्द में में ईश्वर ईश्वर के के अर्थ प्रयुक्त हुआ है। इसके सिवा और भी बहुत से सूत्रों स्थान पर प्राग्य सब्द का प्रयोग किया गया है पूज्यपात स्वामी शंकराचार्य ने तो ब्रह्म सूत्र के भाष्य में स्थान स्थान पर परमेश्वर के पहले प्राग्ञ शब्द का ही प्रयोग किया है उपनिषदों में भी अनेक स्थलों पर शब्द का परमेश्वर के स्थान में प्रयोग किया गया है प्रस्तुत मंत्र में साथ ही साथ ही ईश्वर से भिन्न शरीराभिमानी जीवात्मा का भी भी का भी भी वर्णन है, है। इस प्रकरण इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी दृष्टि से प्राग्ञ शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है ब्रह्म सूत्र के भाष्य में स्वयं शंकराचार्य ने लिखा है सर्वज्ञता रूप प्रज्ञा से नित्य से युक्त होने के कारण प्राज्ञ नाम परमेश्वर का ही है अतः युक्त उपनिषद मंत्र में परमेश्वर का ही वर्णन है इसके स्वा प्राग्ञ के विशेषणों में प्रज्ञा घन और आनंदमय शब्दों का प्रयोग है जो कि जीवात्मा के वाचक हो ही नहीं सकते इसलिए जहाँ केवल सुसुप्त स्थान पद के पर सुसुप्त अभिमानी जीवात्मा को ब्रह्म का तीसरा पाद मान लेना उचित नहीं मालूम होता क्योंकि इसके बाद अगले मंत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनों अवस्थाओं में स्थित तीन पादों के नाम से जिनका वर्णन हुआ है वे सर्वेश्वर सर्वज्ञ अंतर्यामी संपूर्ण जगत के कारण और संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं इसके सिवा 11वें मंत्र में ओंकार की तीसरी मात्रा के साथ तीसरे पाद की एकता करके उसे जानने का फल सब को जानना और संपूर्ण जगत को विलीन कर लेना बताया है इसलिए भी प्राज्ञ पद का वाचार्थ कारण जगत के अधिष्ठाता परमेश्वर को ही समझना चाहिए वह प्राग्ञ ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का तीसरा पाद है